श्री विष्णु पुराण तीसरा अध्याय निमेश काल मानता था नामेतिक प्रलय का वर्णन श्री पराशर जी बोले संपूर्ण प्राणियों का प्रलय नामेतिक प्राकृतिक और अत्यांतिक तीन प्रकार का होता है उनमें से जो कल्पांत में ब्रह्म प्रलय होता है वह नामेतिक जो मोक्ष नामक प्रलय है वह अत्यांतिक और जो प्राard के अंत में होता आपने मुझे परांध की संख्या बतलाया, जिसको दुना करने से प्राकृत प्रलय का परिमाण जाना जा सके। श्री पराशर जी बोले हैं द्वेज, एक से लेकर क्रमशः दस गुण गिनते-गिनते जो अठारवी बार गिनती जाती है, वह संख्या परांध कहलाती है। हैं द्वेज, इस परांध की दुनी संख्या वाला प्राकृत प्रलय है, उस समय � मनुष्य का निमिष ही एक मात्रा वाले अक्षर के उपचारण काल के समान परिमाण वाला होने से मात्रा कहलाता है। उन 15 निमिषों की एक कास्था होती है और 30 कास्था की एक कला कही जाती है। 15 कला की एक नाड़ीका का प्रमाण है। वह नाड़ी का साढे बारह पल के तामे के बने हुए जल के पात्र से जानी जा सकती है। नगदेशियों माप से वह पात्र जल प्रस्थ कहलाता है। उसमें चार अंगुल लंबी, चार मासे की सुवन शला से छिद्र किया रहता है। उसके छिद्र को ऊपर करके जल में डुबो देने से चिपनी देर में वह पात्र भर जाए, उतने ही समय को एक नाड़ी का समझना चाहिए। हेदविद सतम ऐसी दो नाड़ीकाओं का एक मुहरत होता है, और तीस तथा इतने ही अर्थात दिन रात का एक मास होता है बारह मास का एक वर्ष होता है देव में यही एक दिन रात होता है ऐसे 360 वर्षों का देवताओं का एक वर्ष होता है ऐसे 12000 दिव्य वर्षों का एक चतुर्युग होता है और 1000 चतुर्युग का भगवान ब्रह्मा जी का एक दिन होता है हे महामुने यही एक कल्प है इसमें 14 मनु बीत जाते हैं हे मैत्रय इसके अंत में भगवान ब्रह्मा का नियमित प्रलय होता है हे मैत्रय सुनो मैं उस नियमित प्रलय का अत्यंत भयानक रूप वर्णन करता हूँ इसके पीछे मैं तुमसे प्राकृत प्रलय का भी वर्णन करूंगा एक सहस्र चतुर्युग बीतने पर जब पृथ्वी क्षीण प्राय हो जाती हे मुनीश श्रेष्ठों, उस समय जो पार्थिव जीव अल्पशक्ति वाले होते हैं, वे सब अनावर्स्ती से पीड़ित होकर सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। तदनुसार रुद्र रूप धारी अव्यय आत्मा भगवान विष्णु संसार का शय करने के लिए संपूर्ण प्रजा को अपने में लीन कर लेने का प्रयत्न करते हैं। हे मुनीश सतम्, उस समय भ हे जी इस प्रकार प्राणियों तथा पृथ्वी के अंतर्गत संपूर्ण जल को सूख कर वे समस्त भूमंडल को शुष्क कर देते हैं। समुद्र तथा नदियों में पर्वतीय सरिताओं और स्रोतों में तथा विभिन्न पातालों में जितना जल है, वे उस सब को सुखा डालते हैं। तब भगवान के प्रभाव से प्रभावित होकर तथा जलपान से पो हेद्वेज उस समय ऊपर नीचे सब और देदी प्यामान होकर वे सातों सूर्य पाताल पर्यंत संपूर्ण त्रिलोकी को भस्म कर डालते हैं। हेद्वेज उन प्रदीप्त भास्करों से दग्ध हुई त्रिलोकी पर्वत नदी और समुद्र आदि के सहित सर्वथा निरस हो जाती है। उस समय संपूर्ण त्रिलोकी के वृक्ष और जल आदि के दग्ध हो जान सब को नष्ट करने के लिए उद्घत हुए श्री हरि कालाग्नी रुद्र रूप से शेष के मुख से प्रकट होकर नीचे से पातालों को जलाना आरंभ करते हैं। वह महान अग्नि समस्त पातालों को जलाकर पृथ्वी पर पहुंचाता है और संपूर्ण भूतल को भस्म कर डालता है। तब वह दारुण अग्नि भोवर तथा स्वर्ग लोक को जला डा� इस प्रकार अग्नि के आवर्तों से घिरकर संपूर्ण चराचर के नष्ट हो जाने पर समस्त लोकी एक तप्त कराह के समान प्रतीत होने लगती है ए महामुने तदंतर अवस्था के परिवर्तन से परलोक की चाह वाले भूवर और स्वर्गलोक में रहने वाले मनवादी अर्थात अधिकारी गण अग्नि ज्वालाओं से संतप्त होकर मोहल किंतु वहां भी उस उग्र काला नल के महताप से संतप्त होने के कारण वे उससे बचने के लिए जनलोक में चले जाते हैं। हे मनीष्वेश्वर, तदंतर रुद्र रूपी भगवान विष्णु संपूर्ण संसार को दबदब करके अपने मुख निष्वास से मेघों का उत्पन्न करते हैं। तब विद्युत से युक्त भयंकर गर्जना करने वाले गज समूहों उनमें से कोई मेघनील कमल के समान शामवन और कुमुद कुसुम के समान श्वेत, कोई ध्रुववन तथा कोई पीतवन होते हैं, कोई गधे के सेवन वाले, कोई लाख के से रंग वाले, कोई वैदोरिया मणि के समान और कोई इंद्रनील मणि के समान होते हैं, कोई शंख और कुंड के समान श्वेतवन, कोई जाती अर्थात चमेली के समान उज्जवल और कोई कज कोई इंद्रगोप के समान रक्तवन और कोई मयूर के समान वृष्टिरवन वाले होते हैं, कोई गेरू के समान, कोई हरिताल के समान और कोई महामेघ अर्थात नीलकंठ के पंख के समान रंग वाले होते हैं, कोई नगर के समान, कोई पर्वत के समान और कोई कुटागार अर्थात ग्रह विशेष के समान ब्रह्माकार होते हैं तथा कोई पृथ्वी तल के समान महाकाए मेघगण आकाश को आच्छदित कर लेते हैं और मूसला धार जल बरसाकर त्रिलोक व्यापी भयंकर अग्नि को शांत कर देती हैं। हे मुनि सूर्यस्त, अग्नि के नष्ट हो जाने पर भी अहिन्नश निरंतर बरसते हुए वे मेघ संपूर्ण जगत को जल में डुबो देते हैं। हे द्वेज, अपनी अति स्थूल धाराओं से भूलोक को जल में उसके भी ऊपर के लोगों को भी जलमग्न कर देते हैं। इस प्रकार संपूर्ण संसार के अंधकारमय हो जाने पर तथा संपूर्ण स्थावर जंगम जीवों के नष्ट हो जाने पर भी वे महामेघ 100 वर्ष से अधिक काल तक बरसते रहते हैं। हे मुनि मुनीश्वरेश, सनातन परमात्मा वासुदेव के महत्त्व से कल्पात्मे इसी प्रकार यह समस्त वि� इस प्रकार श्रीविष्णु पुराण के छठे अंश में तीसरा अध्याय संपूर्ण हुआ जय श्रीहरि